नमस्कार बोलती कहानी में आज सुनते हैं निरंजन धुलेकर की लघु कथा छन शीतल माहेश्वरी के स्वर में बैक मुझे पता था, छुट्टी मिलते मिलते रात के के 11 तो जाएंगे हमेशा की तरह। शायद खाने के लिए भी पूछ ले, वरना कमरे पर सवेरे का दाल चावल बना पड़ा था। शोर बहुत, बहुत होता है हर बार मेरे साथ चलने वाली बाजा गाड़ी पर दस दस भोंपू पूरे जोर से चीखते हैं इतनी जोर से कि उसे बजाने वालों ने स्लेट चौक रखी आपस में बात करने को पर इन सब से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर पड़ गया तो भूख की आँख का शोर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊँगा पर यह शोर <laughs> पर ये शोर किसी को सुनाई नहीं देगा और चीख दिखेगी नहीं एक खामोश शोर वो भी है जो मन में होता रहता है हर वक्त घर कितने पैसे भेज पाऊँगा इस महीने पढ़ लिख पाया नहीं जुताई गुड़ाई मड़ाई में बचपन के सपने मिट्टी में गुड़ गए कुछ हवा में उड़ गए घर मतलब बस खाना खाने और नहाने सोने की जगह खाना पेट भर हो तो नींद भी आती थी थकान से मैं कभी नहीं सोया कल खाना मिलेगा ये पता होता तो नींद मेरा भी पता ढूंढ ही लेती आगे चल रहे लोग किस गाने की धुन पर क्या करेंगे मुझे अच्छी तरह पता था जितना ये खुश होकर नाचेंगे उतनी ही मेरी भी उम्मीद पड़ती होश हवास में नाचने वालों में मेरी दिलचस्पी कम ही होती ये लोग तो वाकई खुश होकर नाचते हैं मैं तो उनको ढूंढता, जो खुश हो न हो मदहोश जरूर हो और 10 और 20 के नोट में फ़र्क भूल चुके हों वो लोग जिन्हें अपना रुतबा सबके सामने दिखाने के लिए मेरी ज़रूरत होती मेरे सिर पर नोट तब तक घुमाते रहते हैं जब तक फ़ोटो न खिंच जाए मुझे दिए कितने ये बात अलग होती पर देते जरूर फिर मुझसे उम्मीद की जाती कि मैं और जोर जोश और शोर से वो गाने बजाऊं जिससे उनका नशा और जोर मारे घंटों सालों तक बैंड में झांझ बजाने से पहले छाले गट्टे पड़ गए थे हथेलियों की लकीरों के ऊपर कायम ही आ बैठे कमजोर था बड़ा वाला ढोल उठाकर चल बजा नहीं पता। बटन वाला बिगुल बजाना सीखने में ही साल भर लग जाता मुझे मुंह से फूकने में दिक्कत होती फेफड़ों पर बहुत जोर पड़ता सात बिगुल वाले चाचा चलते फूकते बजाते दमे की बीमारी हो गई पर पर इलाज के पैसे के लिए बजाते चल रहे झांझ बजाने वाले को पैसे सबसे कम मिलते हैं मंदिरों में सब बजाते हैं और खूब पैसे भगवान को ही दे जाते हैं बड़े ढोल वाले भैया ने इतना ही सिखाया कि जब मैं बोलू मार तब दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोर से मारना बस उनके इस मार से जिंदगी से भिड़ना सीख गया अरे वाह, अरे वाह लगता है जनवासा आ गया मतलब आधा घंटा और बस मैं और जोर से बजाने लगा इस जनवासे के नाच में पैसे खूब मिलते हैं असली बाराती तो मैं ही होता हूँ जो सच्चे दिल से खुश होता है हर शादी में हर बार साल में कम से कम सात महीने तक मैं भी रोज़ सचता हूँ बारातों का हिस्सा हूँ बारात मेरा इंतज़ार करती है कि मैं आऊँ तो चले। तसले जैसी पीतल की दो झाँझ जब टकराकर कर छन बोलती है तो जेब का इंतज़ार शुरू हो जाता है कुछ सिक्के के गिरने का वैसे ही आवाज़ के साथ छन